आईईटी एनसीई आर टी द्वारा प्रस्तुत है यह कार्यक्रम दारा शिकोह एक शहजादा जो सूफी संत बना हमारी इस ऐतिहासिक कहानी का नायक है दारा दाराशिकोह ताजमहल की तामीर करने वाले शाहजहां के सबसे बड़े शहजादे दारा शिकोह मुगल सल्तनत पर आधी सदी तक राज करने वाले बादशाह औरंगजेब की सबसे बड़े भाई दारा शिकोह और अपने समय की आम सोच से कहीं आगे एक धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु इंसान शिकोह जो आज भी प्रासंगिक है साजिशें हैं साजिशें जो आदमी है आदमी से डर रहा खुदा की राह में ये कौन बेहयाई कर रहा मजहब के नाम पे दिलों में नफरतों को भर रहा दारा तेरी कोशिश तो थी कि इश्क होना चाहिए इश्क होना चाहिए यह था एक गुमनाम सूफी संत दारा शिकोह या खुदा आज तेरी नियमतों से मेरी यह किताब हसना तो लारफीन पूरी हुई मैंने अपनी इस किताब में 107 साधु संतों की वाणी और उनके प्रवचनों का संग्रह किया है मेरे लिए रब का मतलब सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह नहीं बल्कि सबका अल्लाह है मेरे मौला तेरी राह पर यूं ही चल सकूं, मेरा हौसला बुलंद कर मेरे मौला मेरा दारा शिकोह बचपन से ही कर्मकांड अंधविश्वास और कट्टरता के घोर विरोधी रहे सन सोलह में 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह नादरा बेगम करीमुनसा से हुआ। मुलाहजा ओशिया शाहजाद शाहजहां नूर हिंदोस्ता बादशाह बुजुर्ग जलाल सुल्तान मोहम्मद दारा शिकोह शाह बुलंद इकबाल अपनी बेगम नादरा करी के साथ तशरीफ ला रहे हैं लेकिन दारा की फक्कड़ मिजाजी कम ना हुई समय गुजर रहा था एक दिन नादरा दारा का रूप देखकर चौंक गई मेरे आका, आप, ये ये आपने क्या? क्या हुआ बेगम? हम आपकी परेशानी का सबब जान सकते? हैं? गुस्ताखी माफ, ये वो शहजादा नहीं, जिसे हमने जाना था, पर मामूली नादरी कुर्ता जिस पर एक भी पन्ना मोती नहीं चढ़ा कले में मा, मामूली सी नारंगी चादर बेगम ये देखने में मामूली कुर्ता और मामूली चादर जरूर है लेकिन नादरा ये बेशमत है शाहों के शाह की बरखत की तरह क्योंकि इसे मुझे हजरत हुजूर ने दिया है बेगम अब हम खुद के भी कहां आ रहे हकी आशिकी में यूं दुआएं काम आती है खुदी से दूर हो जितना खुदा के पास लाती हैं। हुजूर। हाँ बेगम आज से मैं मियामीर मेरे हुजूर और मैं उनका मुरीद जानती हूं नादरा वो सिर्फ लाहौर के कादरी सूफी संत नहीं है वो तो पूरे हिंदुस्तान, पूरी इंसानियत को राहत दिखाने वाले गुरु हैं लीला हमें तो आपकी बोली आपकी सुबान में भी फर्क नजर आने लगा है क्या कहती हैं बेगम हम तो हर बोली, हर बोली, का फर्क मिटाने में लगे हैं, हैं। मुलाशी के जिन्होंने हमें अपने गुरु हजरत मिया मीर से मिलवाया आप कहीं फ, ना बन जाए शाही से फीरी किस मायने में कम है बेगम आप आप समझते क्यों नहीं आपने अगर फकीरी चुन ली तो, तो खुदा खैर करे बादशाह सलामत तो अब्बा हजूर बरसों बरस हमारी सरपरस्ती करने को सलामत रहेंगे बेगम लेकिन शह शहजादा और पता है कि बाबा फरीद क्या कहते रीदा जेतू अकल लतीफ काले लिखना लेख फरीदा काले लिखना ले जे तू अकलती काले लिखना ले अपन ग्रीवान में अपन गिरीवान में सन सोलह सो सत्तावन एक और औरंगजेब सियासी चालें चल रहा था बिसात बिछा रहा था तो दूसरी ओर हर इंसान में ईश्वर को देखने वाला दारा फारसी शायरी इतिहास संस्कृत भाषा और योग में रुचि दिखा रहा था सन सोलह में ही उन्होंने 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया जिसे अकबर और सिर्जुल के नाम से जाना जाता है अकबर का अर्थ है द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, यानी महान रहस्य। दारा का मत था कि कुरान में जिस किताब उन मखनून यानी गुप्त पुस्तक या हिडन बुक का जिक्र आता है वो और कुछ नहीं उपनिषद ही है उपनिषद के अनुवाद की भूमिका में दारा स्वयं को ही संबोधित करते हुए कहते हैं ये खोजी फकीर मोहम्मद दारा शिको जब कश्मीर पहुंचा तो वहां अपने मजहब को जानने समझने की उसकी इच्छा को आनंद मिला अनेक महान ग्रंथों के ज्ञान ने उसकी आंखें खोल दी उसने पाया कि पाक कुरान हो ईसाइयों की किताबें मोजा हो या चारों वेद और उपनिषद सबका ईश्वर एक है दारा की किताब है, है जिसका अर्थ दो समुद्रों का मिलन। इसमें हिंदुत्व और इस्लाम का मेल दर्शाया गया है दारा कहते हैं तारीफ उस खुदा की है जिसने इस्लाम और कुफर की दो जुल्फ़ें जो एक दूसरे के मुकाबले में हैं अपने चेहरे पर लहराई महान सूफी संत सरमद काशानी से भी दारा बहुत प्रभावित थे दारा शिको की एक किताब नाम है इरफानी सूफी मत पर आधारित है की कविताओं का संकलन दीवाने दारा के नाम से जाना जाता है ये इक्सी आजम और दीवाने कादरी के नाम से भी प्रसिद्ध है दारा शिकोह की कविताओं की रवानी ही कुछ और है शुक्र लिल्ला के मनो यार, मिम्रोस, पदीदार। बदी दम इमरोस दीद ने रुई मनोरोलम जलवागर दरो बदी दम इमरोस दारा शिकोह और औरंगजेब में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक तरफ सियासत और तलवार दूसरी तरफ और कलम ऊंचे कद और सुडौल जिस्म वाले दारा पंजाब और उसके साथ जुड़े सूबों के गवर्नर थे अपनी काबिलियत मुहबत और दरियादिली के कारण वो अपनी प्रजा के बहुत चाहते थे और औरंगजेब के लिए यह असहनीय था सत्ता की भूख ने अंतर को जन्म दिया और औरंगजेब ने दारा के खिलाफ जंग छेड़ दी एक शांति प्रिय शहजादा जंग को मजबूर हुआ उनतीस मई सोलह सौ अट्ठावन को आगरा के निकट सामूगढ़ में दारा की पराजय हुई पर वीर दाराशी को हाथ न आया यूरोपियन सैनिक अफसरों को लेकर दारा ने फिर सेना तैयार की जंग फिर हुई दारा फिर पराजित हुआ पर अब भी औरंगज़ेब के हाथ ना लगा। लेकिन भोले भाले दारा को एक पात्र जीवन खान ने धोखा दिया और उसे औरंगज़ेब के हवाले कर दिया और बदहाल कैदी दारा को दिल्ली के गली कूचो में घुमाया गया जुल्म जुल्म जुल्म है है, है। भाई जुल्म। ये तो शाही जुल्म है। सरासर हमारा इस्लाम के दुश्मन का तो यही होना था क्या कहते हैं जनाब तारा सबसे नेक रहमदिल और तालीम याफ्ता शहजादा है बिल्कुल सही फरमाया आपने लेकिन अफसोस अरे ऐसे काफिर गोशन शाह हिंद देखते हैं आप ऐसे शख्स का तो सर कदम कर देना चाहिए आए आए खुदा के बंदे बिल्कुल खुदा के बंदे से बैर कर दुआ खुदा बंद करे खुदा के बंदे की खैर अकबर अकबर बाद शाहजहां को कैद कर पंद्रह जून सोलह सो उनसठ को और हिंदुस्तान के सिंहासन पर जा बैठा अब औरंगजेब ने दारा शिको पर लामजब यानी धर्म विहीन होने का इल्जाम लगाकर मुकदमा चलाया बुधवार, अगस्त लाल किले का खास, हक, बहादुर खान शाइस्ता खान औरंगजेब के मामा और बहादुर सिंह और वकील अब्दुल खान और अन्य दरबारी दरबार में उपस्थित हो चुके थे वैसे वैसे और फिर शुरू हुआ इतिहास में दर्ज वो मशहूर मुकदमा शहन औरंगजेब ने हुक्म दिया जनाब काजी फजलुल फजल हुक्म जहा मुकदमे का आगाज किया जाए जो हुक्म हुक्माली जान आज इस दरबार में एक अहम बेदीनी का मुकदमा हमारे रूबरू है शिकायत है कि मुलजिमदारा शिको मुसलमान होकर भी हिंदू जोगियों और सिख गुरुओं की संगत करता है उसकी कारगुजारियां सल्तनत हिंद और मजहब इस्लाम के खिलाफ हैं। मुलिम दारा आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है आपको इजाजत है <laughs> सफाई आज तक कोशिश तो यही की है कि कुछ दिल की सफाई हो कुछ रूह की सफाई हो मेरा क्या मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं जिस बुतो पत्थर को देखूं, तू ही तू दिखाई दे तेरी तलाश सामने क्या ना तुझे दिखाई दे ए खुदा धारा तेरा काफिर हुआ जाए जहां पना मुजरिम अपने गुनाह का इकरार करता है यह बुद्ध परस्ती नहीं तो क्या है हजूर अगर यह खता खुदा की शान में करता हूं तो खुदा का गुनाकार हूं खुदा के बंदे का तो नहीं खुदा हमें सजा देगा खुदा के बंदे को यह कहां क्यों काजी साहब खामोश जबान दराजी के हक से आप महरूम हैं। यह आपको समझ आना चाहिए बोलने का हक दिया और जबान खी हम आवाज बा बुलंद कहते हैं रब्बुल आलमीन सारी दुनिया का मालिक एक है उसके लिए मुसलमान होने की कोई कैद नहीं हम कुरते सीकर और कुरान की आयतें लिखकर अपना गुजारा करते हैं बिरादर दारा शिको आप हमें क्या इस्लाम के कायदे बताएंगे <laughs> भाई भी कहते हैं और गले भी नहीं लगाते <laughs> आप ही कहें हम क्या करें जब हम सच को सीने में महसूस करते हैं तो हमें हिंदू और मुसलमान में फर्क महसूस नहीं होता हम क्या करें कि शिव की मूर्त में अल्लाह ना दिखाई दे क्या करें कि जो कुरान कहे गीता में ना सुनाई दे जन्नत का रास्ता में स्वर्ग की सीढ़ियों से जुदा क्यों नहीं लगता है? रहीम की संगत में हमें राम से परहेज क्यों नहीं होता जहा ये और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इजाज़त हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं। हमें आपकी नाराजगी का इल्म है वकील अब्दुल जो कह बेखौफ कहिए बना, मुल जिंदगी भर हिंदू देवी देवताओं की बातें करता रहा है उसके दाहिने हाथ की अंगूठी में संस्कृत में प्रभु लफ्ज खुदा है बाजू के जोशन बंद के बीच संस्कृत में ब्रह्म खुदा है ये ये ये देखिए, देखिए, का कमरबंध इसके पट्टे में शिव की मूर्ति खुदी है और यही नहीं अलमास की आरसी में भी शिव की मूर्ति खुदी है जाहिर है मुलजिम सरासर लामजहब हो गया है <laughs> मजहब इतना छोटा और कमजोर कब से हो गया कि एक तस्वीर से उजड़े और एक लफ्ज से बिगड़े तो क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आप पांचों वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते आप जैसे बेनमाजी को क्या खुदा मिल सकता है न मंदिर में न मस्जिद में न काबा कैलाश में मो को मोको ढूंढ़े रे बंदे मैं तो तेरे पास में ने ने दाए। ने दाए। हो। जहां पना देखा आपने जाने किन काफिरों की शायरी सुना सुनाकर खुद भी काफिर हुआ जा रहा है मुलजिम ठीक बहादुर सिंह जी बादशाह सलामत क्या ये सच नहीं कि मुलजिम दारा? आपके गुरु हर राय की पनहा में आया था जी हाँ जहां पन और हमारे गुरुजी ने आयुर्वेदिक दवाओं से दारा जी को भला चंगा किया था आप क्या कहते हैं बिरादर दारा? गुरुजी, मुगल हुकूमत ने आपके बुजुर्गों और सिख धर्म को मानने वालों पर जुल्म ढाए, फिर भी गुरु हर राय ने हमारी एक मुगल शहजादे की जान क्यों बचाई बताइए ये तो प्रेम और मानवता का काम है जी गुरु हर राय जी कहते हैं चंदन को कुलाहड़ी काटती है लेकिन चंदन की खुशबू उसी कुलाड़ी में बस जाती है। इसीलिए मेरा गुरु जी का एहसान मंद होना लाजमी है मैं निहाय एहतराम से यह कहना चाहता हूं कि लाहौर के सूफी संत मिया मीर से अमृतसर के श्री हरमंदर साहिब की नींव रखवाई गई क्या ये बेमजहबी था तुम अच्छे और बुरे गलत और सही की पहचान भूल चुके मेरी पहचान ये कहती है कि गुरु नानक हिंदू और मुसलमान ही नहीं सारी इंसानियत के रह पर थी अवल्ला पाया कुदरत के सब बंदे कुदरत दे सब बंदे एक नूर पे सब जग उपजा कॉड भले मंदिर तो जहा को चुप करे खुदा से गुफ्त दूर करे हम हम इस बेहाई को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थारा का जिंदा रहना हम मुनासिब नहीं शनाब खासी फजल हक जहां बना दरबारे मुगलिया का फैसला हर खासवान को सुना दिया जाए जो हुक्म आलम पना आलम पुनः यानी दुनिया को पुनः देने वाला <laughs> आलम पुना दलीलों को सुनने के बाद यह राय बनी कि शहजादा दारा शिकोह को जिंदा रखना आईने और इल्म दीन के खिलाफ है इसलिए रात के दो बजे खास पूरा महल में उन्हें सजाए मौत दी जाएगी दरबार का हुक्म है कि उनका सर तंग से जुदा कर दिया जाए आगे। आगे। खास बर्खास्त किया जाता है दुआ ले मुसाफिर, बस दुआओं में असर है समझना दां, ख़यामत में मेरा ख़ंजर तेरा सर है और तीस अगस्त सन सोलह को दारा और दारा के बेटे सिपहर शिकोह की निर्मम हत्या के बाद दोनों को हुमायूं के मकबरे में तफ्न कर दिया गया जहां हुमायूं और उनकी बेगम यानी अकबर की मां हमीदा बानो के मजार भी हैं दाराज बेहद खुश है कि अल्लाह की रहमत से वो स्वार्थ और अहंकार से मुक्त हुआ आज भी दाराशिको लेखकों और कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है पाकिस्तान के अजोका थिएटर ग्रुप ने लाहौर में 2010 में एक नाटक का मंचन किया था The Trial of दारा महात्मा गांधी के पोते और चक्रवर्ती राजगोपालचारी के नवासे और पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके प्रसिद्ध लेखक गोपाल कृष्ण गांधी भी इस विषय से अछूते न रह सके उन्होंने भी एक नाटक लिखा दाराशिकोह जिसने भी दाराशिकोह को जाना वो उससे आकर्षित हुए बिना न रह सका महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद भी कह उठे दाराशिकोह हैड यूनिक माइंड इन टेम्प्रामेंट एंड शुड फॉर एवर मोन द अनफॉर्चुनेट डे वेन इज एनिमीज ट्रायल्ड साजिशे जो आदमी है आदमी से डर रहा है साजिशे खुदा की राह में ये कौन बेह रहा मजहब के नाम पे दिलों में नफरतों को भर रहा साज शे होना चाहिए इश्क होना चाहिए इश्क होना चाहिए इश्क, होना चाहिए। इश्क दारा शिको एक शहजादा जो सूफी संत बना अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम विषय संयोजन शोध एवं शोध आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह आभार दारा शिको पुस्तकालय कश्मीरी गेट दिल्ली और उर्दू विभाग एनसीईआरटी कलाकार सुचित्रा गुप्ता अश्वनी वालिया नीरज शर्मा बाबला कोचर हर्ष बाला राजेश आहूजा प्रवीण शर्मा विद्याभूषण मुइनुल हसन और परवेज गौहर संगीतकार हरभजन सिंह गायन स्वर देवाशीष ध्वनियांकन अमिताभ भट्टी और बटी लैंगलिंगडो रेडियो आलेख ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एन